suron ki sab mil नमस्कार आप आप सुन रहे 90.4 इस डिजिटल सिंगिंग में सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है और आज बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारे साथ इस विशेष ओपन राउंड में बच्चे जुड़ेंगे बियानी कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके डायरेक्टर साहब हमारे साथ बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है इस ओपन राउंड का जो लॉन्चिंग हो रहा है आज उसमें उनके विचार सुनेंगे वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हमने रेडियो पे उनका इंटरव्यू भी सुना था आप सभी को याद हो तो तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है देखिए सिंगिंग जो है वो आत्मा का शब्द है वो दिल का शब्द है मुझे लगता है जो सभ्यता है जो संस्कृति जो देश दिल की बात करता है वो देश तरक्की करता है वो आविष्कार करता है वो नई चीज़ें तैयार करता है वो सृजन करता है और भारत जो भूमि है जो हम कुछ ही दिनों में स्वाधीनता दिवस पुनः मनाने जा रहे हैं ये धरती जो है ये प्रेम की धरती है ये ये ये सभ्यता की सबसे प्राचीन धरती है और यहाँ पर जो है सिंगिंग अगर लोगों को पुनः लौट आए हमारे देश में हमारे हमारे देश की तो मूलधारा ही हम शायद वापस लौट आए क्योंकि हमारी समस्या ये है कि हमारे को पिछले हजार सालों से जब से बाहर से देश से लोग आक्रमण करते आते रहे तो हमने अपने आप को पसंद करना कम कर दिया है और हम दूसरों से ज़्यादा प्रभावित हो गए पर जब इंसान वही गा सकता है जो अपने आप को पसंद करता है जो अपने आप से मोहब्बत करता है और तरक्की की शायद यही पहली बुनियाद है कि जो इंसान अपने आप को प्रेम करेगा जो अपने आप को कुछ समझेगा जिससे अपने संस्कृति और अपने अपने अतीत का गौरव होगा मुझे लगता है वो वही खुशहाल होगा वही प्रसन्न होगा वही तरक्की करेगा वही आविष्कार करेगा तो आपने ये पहल की जो बहुत अच्छी है क्योंकि ये इंसान को इंसान से जोड़ने की पहल है ये इंसान को उसके दिल से जोड़ने की पहल है ये शरीर को आत्मा से जोड़ने की पहल है मैं आपको बधाई देना चाहूंगा आइए युवाओं को जोड़े उन्हें गाना सिखाए उन ताकि उनकी हिंद भावना खत्म हो मुझे लगता है कि ये देश बहुत तरक्की करेगा अगर यहाँ पे लोग संगीत से जुड़ जाएंगे जो संगीत का प्रेमी है वो वायलेंस नहीं कर सकता जो संगीत का प्रेमी है वो एटोमेटिकर्जी में काम नहीं कर सकता संगीत एक ताकत है संगीत एक भावना है संगीत दिल की ध्वनि है जिसे हर इंसान को गाना ही चाहिए जी सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स आपकी बातों से मोटिवेट हो रहे हैं और प्रेरणा ले रहे हैं कि संगीत एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पर प्यार ही प्यार बढ़ता है तो वो बात आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया और मैं चाहूंगा की शुरुआत में दो लाइने जरूर एक गीत आप हमें सुनाइए ताकि इस कार्यक्रम का आगाज हो सके आइए मैं क्योंकि आज शुरुआत है तो मुझे कुछ ऐसे शब्द बोलने हैं जो बहुत ही पॉजिटिव हो जिनमें बहुत एनर्जी हो जो हमारी समझ हो जो हमारा मूल हो आइए उसको एक ही शब्द जिसको लोग अभी मैं चाहूंगा जो श्रोता है इस शो से जुड़े हुए वो शब्द को पकड़े और इस शब्द को गाएं और हर घर इससे भर जाए क्योंकि शब्द जो एक ही शब्द है लेकिन ये संगीत इसमें बसता है इसमें पॉजिटिविटी बचती है अगर संगीत के शब्द को पकड़ लिया गया तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरी होगी हमारे घर में से स्ट्रेस तनाव और ए, इरिटेशन उड़ जाएंगे युवाओं के अंदर जो इरिटेशन की भावना है वो खत्म हो जाएगी ये एक शब्द जो शायद ब्रह्म कुमारी का भी मूल है और भारतीयता का भी मूल है इस शब्द को मैं गा बोल देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि जो भी लिस्ट न उसे सुने और इसका अभ्यास करे और अपने घरों को बेहतरीन बनाए और पॉजिटिव एनर्जी से भरे अपने आप को तो मैं याद चाहूंगा आपकी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंगेश डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आशा करता हूँ हमारे सभी लोगों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और आप खुद गाएंगे तो और भी खुशी होगी आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए अच्छा शुरुआत आपने किया भक्ति गीत श्री नारायण की आह्वान आपने किया है और मैं चाहूंगा कि एक मोटिवेशनल <laughs> क्यूँकी ये बच्चे संगीत इस इस इस से बहुत जुड़े हुए हैं इजाजत चाहूंगा आपसे जी जी जी स्वागत है आपका क्योंकि आजकल बच्चे रुते नहीं है आजकल हमने दिमागी हो गए और दिल को कम समझने लगे हैं और मुझे लगता है की दिमागी होने से नहीं बदलते दुनिया तक बदलती है जब दिल के करीब होते हैं और दिल के करीब होने के लिए रोना भी पड़ता है और हंसना भी पड़ता है <laughs> तो हमेशा इस बात हम ऐसा है जो दिल से जोड़ने वाला है जो रोने की भी कला को सिखाता है क्योंकि तो जो पवित्रता तभी आती है हृदय तभी, तभी साफ होता है जब जब इंसान कभी कभी अपनी गलतियों पर रोता है क्योंकि हम सभी गलतियां करते हैं रोना भी जरूरी है यही मैसेज है एक का दरिया का उतरना भी जरूरी भी जरूरी जरूरी थी दी दी जरूरी था थैंक यू ओके सर सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप आए और अपने विचार हमारे साथ शेयर किया और मुझे लगता है आपके सभी विद्यार्थी भी मोटिवेट हो गए हैं और अच्छी तरह से गा पाएंगे ऐसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आपका शुक्रिया कॉलेज के प्रोग को जोड़ने के लिए मैं तय आपका शुक्रिया दूंगा और हम पूरे ग्रुप के साथ समय समय पर स्टूडियो में और आश्रम में आते रहे हैं हमारी आपके इस आप स्टूडियो के लिए ब्रह्म कुमारी परिवार के लिए ज्ञानिक ग्रुप ऑफ और पूरे परिवार और हार्दिक आभार और धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू रमेश भाई मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग ने भी यहाँ पे एक कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की है रेडियो सेल्फी के नाम से अभी बहुत यू नो प्रमिनरी स्टेज में है काम शुरू किया पर बच्चे बहुत एंथुजिया था और आ, रेडियो सेल्फी का जो काम है उसको करने के लिए कुलदीप शर्मा सर है मेरे पास यहाँ पे और वो आज की एक्टिविटी को कोर्डिनेट भी करेंगे आपके साथ तो कुलदीप आइए कुलदीप जी बहुत स्वागत है आपका नमस्कार सर सबसे पहले प्रणाम करता हूं और मैंने मधुबन रेडियो के बारे में मैम से जैसे डिस्कशन हुआ मैंने पहले काफी सुना था और YouTube पे वीडियोस भी देखी आप बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि ऐसे ही चीजें होती रहें ताकि बच्चों को भी बहुत मोटिवेशन मिले और बहुत कमाल ऐसे ही सबसे अब वन बाई करके बच्चे आएंगे कमलेश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका करो के नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज से हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ रहे हैं तो सबसे पहला विद्यार्थी हमारे बीच में है उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो इस राउंड में किस टाइप का गाना गाएगी और उनके बारे में भी जानना चाहेंगे तो आप सभी की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए अपना नाम बताइए और थोड़ा सा अपना कौन से क्लास में आप पढ़ रहे हैं क्या बनना चाहती हैं थोड़ा सा से, इंट्रो इंट्रो सेल्फ गुड मॉर्निंग सर माय नेम मुस्कान एंड आई बहुत बहुत स्वागत है बहुत अच्छा लगा आपका सपना है की आप गिटारिस्ट बनना चाहते है तो आपके इस कॉलेज uh, में म्यूजिक डिपार्टमेंट है yes, अच्छा अच्छा ओके okay, मुस्कान अभी हमारे लिए यानी इस ओपन राउंड में कौन सा गीत आप गाने वाले हैं सर सर राहत फतेह अली खान जी का सॉन्ग जरूरी था अच्छा बहुत ही अच्छी बात है मुस्कान बहुत ही अच्छा सिंगर का आप गाना गाने जा रहे हैं राहत फतेह अली खान एक पॉपुलर सिंगर है उनके हर गीत जो है हिट होते हैं और मैं चाहूँगा मुस्कान के इस गीत के भाव इस गीत के भाव क्या है थोड़ा सा बताइए सर ये एक लव सोंग है ओके मुस्कान चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि एक मुकड़ा एंड अंतरा सुनाइए इस गीत का के दरिया का उतरना भी जरूरी था मोहब्बत भी जरूरी थी बिछड़ना भी जरूरी था जरूरी था कि हम दोनों तो यार जू मगर पे यार का मुकरना भी जरूरी था तेरे आंखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था ओके okay, मुस्कान बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ओके okay, लेकिन अच्छा प्रेजेंट किया है आशा करता हूँ आप सभी को आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा कि हमारे जो दूसरे राउंड भी होंगे सिलेक्टेड राउंड उसमें भी आपका नाम आ जाए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान बेस्ट ऑफ लॉक थैंक यू सर चुपके चुपके मैं हूँ पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो, गुन -गुनाते रहो। नमस्कार, आप सुन सुन रहे रहे 90.4 ओपन राउंड हम लोग हैं। बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं और हम उनको सुनते जा रहे हैं तो आइए अभी हमारे बीच में नम्रता शर्मा है नम्रता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताए thank you so much sir uh, i am doing bca i am in second year uh, i am uh, i want to become a software engineer and also a singer it's my dream ओके okay, नम्रता बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप अपने हॉबीज़ को भी देख रहे हैं और अपना फाइनेंस को भी देख रहे हैं शायद <laughs> दोनों चीज़ें आप कंप्लीट करना चाहते हैं ओके okay, आपकी ये भावनाएँ कंप्लीट हो आप एक अच्छा सिंगर भी बने और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनके एक नाम कमाएँ ऐसी शुभकामना करता हूँ मैं और नम्रता शर्मा जैसे कि आप सभी ओपन राउंड में गा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से फुल कॉन्फिडेंस के साथ गाइए बे जीजे कोई आपको रोक टोक नहीं अच्छी तरह से परफॉर्म कीजिए एक मुकड़ा एक अंतरा जी स्वागत है नम्रता हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है तू मेरी तुझे तुझे प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ थैंक यू सर नम्रता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया है और कुछ प्रैक्टिस करती हैं क्या आप सिंगिंग के लिए यस yes, uh, मैं घर पे बहुत प्रैक्टिस करती ओके okay, अच्छा म्यूजिक क्लास वगैरह कुछ अटेंड करते हैं नो सर नो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रीमा चौधरी बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड इस तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताइए कुछ सर हमारा नाम रीमा चौधरी है हम बी सी ईयर है सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और हमारे पापा का नाम सागरमल चौधरी है मम्मा सजना देवी है पापा बिजनेस करते हैं और हम बिजनेस वूमन बनना चाहते हैं अच्छा अच्छा और साथ में गाने का भी शौक है आपको यस सर रीमा चौधरी बहुत ही अच्छी बात है आपको शौक है इसलिए आप इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और जिस गीत को आप प्रेजेंट करने वाले हैं अभी एक मुकड़ा अंतरा उसके बारे में बताइए वो कौन सा गीत है और क्यों अच्छा लगता है आपको सर मैं सॉन्ग उसका नाम है उ, सर अंकित तिवारी ने सिखाया है, उ, सर, है।, सर, सुन रहा है रीमा चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो मैं चाहूंगा की एक मुकड़ा एक अंतरा बिल्कुल बेझिजक होके अच्छी तरह से परफॉर्म कीजिए फुल वॉल्यूम में मंजिल ओके okay, रीमा चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लगे आपकी वॉइस और मैं चाहूंगा कि आ, एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा हमारे सभी श्रोताओं को जिन्हें भी आपकी आवाज अच्छी लगी हो या मुस्कान की आवाज अच्छी लगी हो नम्रता शर्मा की आवाज अच्छी लगी हो रीमा चौधरी की अच्छी लगी हो तो जरूर वो नाम लिख के आप चौरानबे इस नंबर पर सेंड कीजिए तो रीमा चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक गाय हाथर मधु पर नाटी पण फोरे पर नाटी पण फोरे पर गाय सब मिलकर गाय तरंग मिल तर मेरा नाम है पूजा कुमारी और मैं जो आप आज जो गाना गाने जा रही हूं उसका टाइटल है रुपया और सोना महापात्रा द्वारा पूजा अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं और अपने परिवार के बारे में मैं बीसी करती हूं और मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं एंड मैं सिंगिंग इसलिए करना चाहती हूँ क्यूँकी ये मेरे मेरी हॉबी और इंटरेस्ट है मैं स्टडी के साथ साथ मैं अपने पैशन मतलब कि अपनी हॉबी को भी पर भी ध्यान देना चाहती हूँ एक बात पूछना चाहूँगा आप क्या बनना चाहती हैं सर मैं आईटी टी डिपार्टमेंट हूँ और मेरा कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की इच्छा रखती हूँ ओके okay, पूजा बेस्ट ऑफ लग आप कंप्यूटर इंजीनियर बने और नाम कमाएं परिवार का और देश का नाम रोशन करें तो आइए एक गीत जो आपने बताया है उस गीत को परफॉर्म कीजिए बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कीजिए ऐसा लगना चाहिए आप किसी एक अच्छे दोस्त को सुना रहे हो इस भाव से उस चीज को सुनाइए नहीं लहर अरे मुझे क्या बेचेगा अरे मुझे क्या बेचेगा कल बाबा की उंगली को थामे चली थी कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं गाना लेकर ही वापस घर आऊंगी फितरत में हैरत समाही नहीं जिसको दौलत से ज्यादा में भाई नहीं ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं ना कितने का सुन लो मुहूर्त यही अकेले चलूंगी किस्मत चलोगी अरे मुझे कबेचीदार रुपैया बेचीदार रुपया थैंक यू सर ओके पूजा कुमारी बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया है आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा होगा तो अच्छा लगे तो जरूर पूजा कुमारी लिख के सेंड कीजिए 94 14 15 14 15 इस नंबर पर चलिए पूजा कुमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएं आपको बेस्ट ऑफ लक थैंक यू हाय आई एम प्रियंका चोपड़ा एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू शेयर एन इनक्रेडिबल रिलेशनशिप विद माय पेरेंट्स आई जस्ट वंडर यू नो द लव ट्रस्ट द काइंड ऑफ द काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू हैव फॉर योर ओन फैमिली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 काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अलग अलग गीतों के माध्यम से अलग अलग आवाज़ों को आप सुन रहे हैं और आशा करता हूं आप सभी को बहुत ही अच्छा फील कर रहा होगा और बहुत ही अच्छा फील आप कर रहे होंगे तो मैं चाहूंगा कि आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर मैसेज करके बताइए कि आप कैसे फील कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा जो भी आवाज़ अच्छी लग रही हो जिस भी विद्यार्थी की आवाज़ अच्छी लग रही हो तो उसका नाम हम लोग शुरुआत में और लास्ट में बता रहे हैं तो उस नाम को लिख के सेंड करना ना भूलिए तो आइए श्वेता हमारे बीच में श्वेता बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए मैं एक बनना चाहती हूँ सिंगिंग मेरी हॉबी है और अगर मौका मिला तो मैं सिंगर चाहूंगी ओके श्वेता लेकिन इसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रियाज कुछ कर रहे हैं यस सर ट्यूशन वगैरह ले रहे हैं नो सर फ्री टाइम मिलता है स्टडी के अलावा तो मैं गाती हूँ चलिए श्वेता आप ओपन राउंड में जो गीत आपने सोच के रखा है उस गीत को परफॉर्म कीजिए बिंदास पड़े हम ऐसी राह पे बेट कर हुए कि अब जाना ढूंढेगा हमें ये जमा मुस्कुराने जैसा ये वे बारिश है हर जगह ओ ये है कैसा डूब जाने जैसा प्यारी ख्वाहिशें हैं हर्ज न गजब का है ये दिल गजब का है ये दिल गजब का है ये दिल देखो जरा का का का है है है ये का है ये ये दिल दिल दिल ओके श्वेता बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म किया थैंक यू सो मच और मैं चाहूंगा कि हमारी डिस्नेस को भी अच्छा लगे तो स्वेता लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर श्वेता बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रह्म कुमारी नाइनटी रेडियो मधुबन 90.4 एफएम तरंग एस डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन को आप सुन रहे हैं और कहते हैं हवाओं में ताश के घर नहीं बनते रोने से बिगड़ा मुकदर नहीं बनते दुनिया जीतने की हौसला रखे दोस्त एक जिससे कोई सिकंदर नहीं बनते आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ गौरी व्यास हैं जिनसे हम बातें करेंगे गौरी व्यास आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए सो आई एम बीएससी सेकंड सी फाइनल इन बी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड आई वांट टू बी एन आई ऑफिसर ऑफेसर एंड सिंगिंग इज माई इंटरेस्ट ओके गौरी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका रुचि है सिंगिंग में और आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं बहुत ही अच्छा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आईएएस बनने के लिए और मैं चाहूंगा कि एक मुखड़ा एक अंतरा जरूर सुनाये मैं आपकी सॉन्ग का पार्ट गाना चाहूंगी सिपाही मन में रखी जा चलाया चेहरे की सुबह शाम मेरा सब छिया आप तो तेरे नाम नजरों ने तेरी छुआ तो है जादू हुआ होने लगी हूँ मैं हसी आप ओके okay, गौरी व्यास बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो चुपके चुपके वो बातें करना भूल गई मैं हूँ पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो सुनीता बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और क्या फील हो रहा है सिंगिंग कंपटीशन का नाम सुनकर आपने नाम दिया है और परफॉर्म करने भी आ गए हैं तो क्या सोच के आप आए हैं मेरा जी मैं, की मैं सिंगर बनूं। इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ लाइन पे बनी हुई है सुनीता तो उनका ड्रीम है कि मुझे सिंगर बनना है वो उन्होंने कहा है तो मैं चाहूंगा कि रेडियो मधुबन उन्हें अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे लोगों के बीच में उनकी वॉइस जाए तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और सुनीता अपने बारे में बताइए अच्छा जो गीत आप परफॉर्म करने वाले हैं उसके बारे में बताकर परफॉर्म कीजिए तैनु इतना मैं प्यार करा एक पल बिच शो बार तू जावे जे मैनु चढ़ के मौत दार कर तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे रुके मैं तुझे कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच यू सर ओके okay, सुनीता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने परफॉर्म किया थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रीड मोट बन नाइनटी सुनते रहो मुस्कर रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक के बाद एक नई आवाज आप सुन रहे हैं तो अभी हमारे बीच में भव्या है जिनसे हम बात करेंगे भव्या अपने बारे में बताइए तो मैं मैं में में पढ़ रही हूं, तो मैं अपना खुद का टाइप हूं, का कुछ और खोलना चाहती जो ड्रीम है वो कम्प्लीट करना चाहती हूँ भव्य बहुत ही अच्छी बात है आप पेरेंट्स का ड्रीम कम्पलीट करना चाहते हैं ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सुनकर अच्छा लगा तो आइए आप अभी ओपन राउंड में हैं तो अच्छा गीत अपना जो है सुनाइये एक मुकुड़ा एक अंतरा बही चंदी रस्ता दूध की मलाई वही मिट्टी की बही कैसी तेरी खुद गर्दी ना भी कुछ मे ना शाम कैसी तेरी खुद गर्दी किसी झूठ के पा तनिया साथ समंदर फिर भी सूखा मन के मान जा रेप कीरा मान जा आ जा तुझे का तो पुकारे तेरी पर छाया मन मलन की सुनता जाए सुनता नहीं मन ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है कवीरा का और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लगे आपकी आवाज़ और अगर अच्छी लगी हो तो भव्या लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके भव्या बेस्ट ऑफ लॉक थैंक यू सर हेलो नमस्कार नाम बताइए सर मेरा नाम आकांक्षा चौहान है और मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूँ मेरे पापा जो है उनका नाम चमन सिंह चौहान है वो एक आर्किटेक्ट है और मदर टीचर है सर मैं एक रोमांटिक सॉन्ग गाना चाहूँगी अरिजीत सिंह की, की आवाज़ में जो एक रोमांटिक सिंगर है ओके okay, आकांक्षा बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और मैं चाहूंगा कि आप जिस तरह से जिस भाव को प्रेजेंट करना चाहते हैं अच्छी तरह से प्रेजेंट करें। मैं ना तेरे मैं तेरे ना बाजू लग दाजी करवा की ना बात लग दाजी तू की जाने प्यार मेरा बकर तेरा तू दिल दोया जा मेरी जान मेरी हो मेरे दिल ने चलिया वहां तेरे दिल दिये तू तो जो मेरे नाल तुरैगा तुड़ पे मेरियागा जीना मेरा आकांक्षा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खबर गाना आपने प्रेजेंट किया आशा करता हूँ लग रही होगी आपकी आवाज तो मैं चाहूंगा आकांक्षा लिख के भेज दीजिए चौरानवे नाइन पॉइंट फोर एफ एम पर, पर तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन को कहते है दोस्तों संघर्ष में आदमी अकेला होता है सफलता में दुनिया उसके साथ होती है जिस जिस पर ये जग हसा है उस उसने इतिहास रचा है आप हैं 90.4 एक और विद्यार्थी बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के हमारे साथ जुड़ स्टूडेंट हूँ क्या बनना चाहती है आप सर मैं अपने फादर के साथ रेलवे ऑफिसर बनना चाहती हूँ अच्छा <laughs> फाइनल डिसीजन है आपका किया है उंड में, में पली पड़ी हूँ की मुझे नॉलेज भी मिलती आई है थोड़ी थोड़ी तो मैं सोच रही हूँ एक और बात पूछना चाहूँगा हर्षा आज कल लोगों ने क्या किया की कि ट्रैवलिंग बहुत करते हैं जैसे मार्च से लेकर आपका जून जुलाई अगस्त तक जो रश होता है उसमें टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है लोग लाइनों चार बजे से लाइन में खड़ा हो जाते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो इसको कहीं ना कहीं कम करने की क्या तरीका है आजकल इंटरनेट भी है टिकट मिल जाता है फिर भी लोगों का जो है रश कम नहीं होता तो क्या कर सकते हैं सर इस राष्ट्र के लिए सॉल्यूशंस तो जाहिर सी बात है रेलवे की जो गवर्नमेंट है वही निकालेगी मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सर हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और अगर हमारे लिए अर्जेंट है कुछ काम तो हमें उसके लिए गवर्नमेंट से स्पेशल अपील भी करनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट इसके लिए अपनी तरफ से एक्शन ले सके और हमें अपनी तरफ से भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बेहेव करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट हमें अपना हंड्रेड सपोर्ट दे सके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए आगे बढ़ते हैं तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और मैं चाहूंगा कि आप एक परफॉर्मेंस जरूर करें अच्छा करें गीत के बारे में बताइए जिसके बारे में आप जिसको गुनगुनाना चाहती हैं आप अभी तो मेरे गीत का नाम है दीवाना हुआ बादल जो कि मोहम्मद रफी साहब ने गाया है मैं वही गाना पसंद करना चाहती ये देख के दिल छुमा दीवार सब घटा ये देख के दिल बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात एक खूबसूरत गाना आपने ओल्ड भी मोहम्मद रफी तो आशा करता हूँ आपकी आवाज़ अच्छी लगी हो तो हर्षा मिश्रा लिख के भेज दीजिए रहो मुस्कुराते रहो नमस्ते ओम शांति मैं हूँ हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्ते सर मेरा नाम उमल कवर है मैं बीए ए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और सिंगिंग और डांसिंग मेरी हॉबीज है मुझे सिंगिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं सिंगिंग करती हूँ और सिंगिंग से मुझे खुशी मिलती है जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम सैड होते हैं या हैप्पी होते हैं तो हम म्यूजिक को अपना लाइफ का पार्ट बनाते हैं म्यूजिक हम सिंगिंग करते हैं तो वही चीज मुझे मुझे भी यानी जब भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है तो सिंगिंग इसके लिए मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है इसलिए मैं सिंगिंग करती हूँ थैंक यू सर आज मैं लुप्का छुप्की सॉन्ग गाने वाली हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि आप उस गीत को अच्छी तरह से परफॉर्म करे बहुत ही अच्छी तरह से ठीक है ओके स्वागत है आपका कोमल बहुत छू सामने कहा ढूंढा तुझे थक अब तेरिया आजा सांझ झुई मछ तेरी पिकला गई गे मेरी नजर आ जाना का का आजा सांझ हुई मुझे तेरी पी कर वृंदला गई देख रही नजरे का का ढूंढा तुझे लग गई है अब तेरी माँ आजा सांज हुई मुझे तेरी पीकर वृंदला गई Dekh meri nazar aa jaa aa jaa sanjuri moochh te teri pehli pehli gund nagal dekh meri nazar aa jaa thank you sir ओके okay, कोमल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत ओल्ड मेलोडीज आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आ जाए और आपके लिए मैसेज हो कोमल कवर लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर कोमल बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुभकामनाएं आपको आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुड मॉर्निंग नमस्कार आप सुन रहे 90.4 एफएम बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओपन राउंड में डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है मैं कि वो अपना नाम और अपने बारे में बताए नमस्कार सर मेरा नाम अंजलि पूनिया है और मैं बी फर्स्ट ईयर में हूँ मैं बियनी ग्रुप ऑफ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं एक आई ऑफिसर बनना चाहती हूँ और देश की रक्षा करना चाहती हूँ और आज मैं जो गाना गाने वाली हूँ वो आशिकी आशी मूवी का है तो आज कल शहरों में तो काफी विकास हो रहा है लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो गाँव में नहीं जाना चाहते वो ऐश और आराम की जिंदगी जीना चाहते है तो मैं मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन गाँव के लोगों को देना चाहूंगी क्योंकि मैं एक ओके बहुत अच्छा लगा से बात करके और आप जिस तरह से जिस भाव को व्यक्त किया वो भी अच्छा है क्यूँकी शहरों में तो विकास होता ही है लोग तो इन सारी चीजों को समझते हैं और गाँव से ज्यादातर लोग शहर की तरफ आते हैं गाँव के लोगों का विकास हो गाँव में कुछ इस तरह के काम हो तो लोग पलायन नहीं करेंगे माइग्रेट नहीं करेंगे ये बहुत ही अच्छी बात है थैंक यू सो मच अच्छी लगी आपकी बातें और अंजलि मैं चाहूंगा कि ओपन राउंड में आप अपना परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं तो अच्छा वाला गीत आप सुनाइए आपको जो अच्छा लगता है जा इतनी सी तंजिल खोया है रास्ता आई थैंक यू सर ओके अंजलि बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने परफॉर्म किया है थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक मैं हूं अनूप जलोता और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो गुनगुनाते रहो जो तू मिटाना चाहे जीवंती कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम वह कविया है अच्छा पूर्वा क्या बनना चाहती हैं आप सर मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ <laughs> चलिए बहुत अच्छी जगह पे आप आए हैं सिंगर बनना चाहते हैं तो उनके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए एक मंच चाहिए और तरंग जैसा मंच आपको मिल रहा है तो खुशी की बात है और पूर्वा मैं चाहूंगा कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए सर मेरे पापा असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है लेबर कमिश्नर में और सर हम जयपुर के ही रहने वाले हैं और सर आज जो मैं गाना गाने जा रही हूँ फिल्म जबरी का गाना है आओगे जब तक साझा आओगे जब तुम हो साजना आओगे जब तुम हो साजना अंगना फूल खिलेंगे बड़ी सी ग सावन बड़ सी ग सावन झूम झूम गे जब तुम हो अंगना साज खिलेंगे ओके पुरवा बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारी सभी दोस्तों को अच्छा लग रहा होगा आपकी आवाज तो पुरवा लिख के बेच दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर थैंक यू पुरवा बेस्ट ऑफ लक थैंक यू नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन फोर एफ सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नाम बताइए और मैं चाहूँगा की डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आप हिस्सा ले रहे हैं तो अपने बारे में बताइए आप क्या बनना चाहती है और क्या कर रहे हैं सर मैं बी कर रही हूँ ऐसी मैं सिंगर बनना चाहती हूँ okay, सिंगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्यूशन या क्लासेस वगैरह ज्वाइन किया है सो so, अभी तो स्टार्ट क्लासेज ज्योति कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं उसके बारे में बताइए so, मैं मोह मुं, सुनाने वाली जो मूवी से ज्योति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आप गाया है और आशा करता हूँ हुआ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा ज्योति की आवाज तो जरूर मैसेज कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह आरोप ज्योति लिख के सेंड कीजिए आप सुन है तरंग एस डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन को मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं अगर सच्चे दिल से वो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं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 I'm not your enemy.